म विष्णु पादय कृष्ण कृष्ण भूतल श्रीमते भक्ति वेदांव नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचरण निर्विशेष शून्यवादी एक दील है महाप्रभु की, की एक दिन शाम को चेचन महाप्रभु और उनके सभी भक्तों समवेत हुई संकीर्तन करने के लिए उस समय बहुत आकाश पर बहुत बादल आए है और लगता कि बहुत बारिश आ जाएगी छप्रु ऊ ऊपर देखकर तीन बार हाँ थाली दिया और सब मैग चला गया तो वो ड्रामा करो ओम नमो वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम ओम ओम भगवते वासुदेवा सन महाप्रभु भगवान हम सब छ्य महाप्रु की दास बार हाथ डाली जाने हाथ थाली देने से सब मेघ चले जाएगा जाए अभी आया है मैग इसका नाम है मेघ तो खाओ श्री रूप शिक्षा एक अध्याय श्री चैचन्द्रचार्यताम्रत में पाठ किया था बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के बारे में बया सदैव कहते है कि ये अखिल श्रुति सारम सार्वेद इतिहासानम सारम सारे उदाहतम सब शास्त्र का सारांश श्रीमद भागवत में संख्या है अध्यात्म दीप ये अध्यात्म जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञान दीप हूं तो ये श्रीमद भागवत अध्यात्म दीप है तो एक ही अर्थ है जिस जिससे सब अज्ञान का अंधा हथाना है श्रीमद् भागवत का अवथरण होते हैं तो श्रुति सार अकेला अखिलोति सार शास्त्र में सब सार अंश जो है श्रीमद् भागवत में संकलित है और इस चैतन्य चार्य चाम विशेषकर इस रूप शिक्षा विभाग और सनातन शिक्षा विभाग में श्रीमद् भागवत के मुख्य मुख्य तात्विक उपदेश संकलित है और बहुत सारल भाषा में प्रकाश है तो अभी मैं पाठ करता हूं पहले मंगलाचरण चाहिए ओम उचरण करानशा चक्ष मीलित स्मय श्री गुर वै नम ाम श्रेष्ठ मनमी शक्तिपुत्रमूपा माथुरी राधा कुंडम गिरीव राधु माघवाश प्राप्त यथित श्रीगुरुस्ंदेह श्रीगुर श्रीयतः पदकमल श्रीगु वैष्णवास् शीयूक सागजात सह गण लघ्न तंडित हम सजीव सावित सवधुत श्रीवाधा कृष्ण लिता हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महाप्रभु की शिक्षा रूप को स्वामी को इस अध्याय में एक सौ पौती संख्या बहुत उमपचास प्रसिद्ध है शिल प्रोकार इस वचन कहीं संस्कृत किया है कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शौकली अशांत तो इस बंगाली भाषा में है आप सब आसानी से समझ सकते हैं कृष्ण भक्त निष्का कृष्ण के भक्तों के हृदय में कोई काम नहीं है और इसलिए वे शांत रहते भक्ति मुक्ति सिद्धि काम दश सरव है परंतु यदि आपका अभ्यास नहीं है इस प्रकार भक्ति शास्त्र अध्ययन करना तो शायद आप समझ नहीं लगे भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम भुक्तिका का अर्थ जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख चाहते हैं मुक्ति काम सामान्यता ऐसे व्यक्ति कारण बोलते हैं। गौर शब्दकोश कोष में भुक्तिका में कर्मी बहुत है और मुक्ति कामी ज्ञानी बहुत है अर्थात उस प्रकार आध्यात्मिक बाद जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं चाहते हैं काम है उनका हृदय है और सिद्धि कामे का मतलब योगी जो योग योग अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्ति चलते सिद्धि प्राप्ति जैसे अनिमा सिद्धि महिमा सिद्धि प्राप्ति सिद्धि प्राकाम सिद्धि तो योग्यांग योग सिद्धि से सिद्धि हो गया तो बहुत हल्का हो सकते है और इस प्रकार वे आ, आ, एक पक्ष जैसे पक्षी का पक्ष जैसे किसी भी जाएगा जा सकते प्राप्ति सिद्धि तो किसी भी जागह से किसी भी चीज खाली सोचने से ला सकते हैं और प्राकाम सिद्धि जो असंभव है कर सकते हैं तो इस प्रकार भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है और सकल अशांत तो कृष्ण भक्तों भी कामना करते हैं कृष्ण भक्तों के हृदय में बहुत कामना है तो कैसे में आ, कृष्ण भगवान को संतुष्ट करूंगा भगवान जगन्नाथ के लिए आज भक्तों बहुत सारे आइटम भगवान को भोग चढ़ाने के लिए रसोई किया है तो क्यों किया है क्योंकि भक्तों की इच्छा है कि इस सेवा से भगवान संतुष्ट होंगे तो वो कामना है ना? और फूलों से सुंदर श्रृंगार किया है ये पूरा महोत्सव की व्यवस्था करना इच्छा से होती है वो इच्छा क्या है कि ये सब सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। तो वो भी कामना है परंतु निष्काम बहुत है क्योंकि वो शुद्ध काम है उसमें कुछ स्वार्थ की इच्छा नहीं है कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं इस उद्देश्य से कि यदि भगवान संतुष्ट हो मेरी सेवा से तो भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे जिससे मैं संतुष्ट होऊंगा जिससे मैं भौतिक लाभ प्राप्त करूंगा जिससे मैं भौतिक शुभ प्राप्त करूंगा शुभ लाभ भगवान मुझे शुभ लाभ दे दो परंतु कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्तों सामान्य इस चैतन्य छात्र में भक्त शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्त तो शुद्ध भक्तों की कामना है कि मेरी सेवा से भगवान संतुष्ट होंगे बस और उससे भगवान मेरे लिए कुछ करेंगे कि नहीं तो ऐसी इच्छा कुछ नहीं है शुद्ध भक्तों के हृदय में हा मारो भी राखो भी जो इच्छुत हो यदि मुझको मार देंगे या मुझको रक्षा करेंगे तो जो भी आप करेंगे हा भक्तों का संकल्प है कि सुख में दुख में स्वस्थ में अस्वस्थ में लाभ में हानि में मेरा एकमात्र कर्म धार्म ज्ञान कर्तव्य भगवान की सेवा करना अश्लेष्य पादरतां पिनष्टमा अदर्शना मर्महताम करोतु यथा तथा यदातुलंप माणनाथ सच एवं ना फल ये श्रीमती राधा रानी की प्राथना है श्रीकृष्ण के चरण कि हे कृष्णा मैं जानते हूं आप लंपट है भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक व्यभिचा कहते यही सब विषय समझना कठिन है भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक व्यभिचार फर्म शुद्ध है इस बौद्धिक संस्था में वीच सबसे नीच है परंतु कृष्णा और गोपियों में गोपियों में गोपियों में वो भाव जो है वो फरम शुद्ध है शायद आप सब जानते हैं कि नारद ने श्री कृष्ण से पूछे कि आपके बहुत बहुत भक्त है कौन से भक्त श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण सीधे उत्तर नहीं दे उन्होंने कहा तो मेरे सभी भक्तों के पास जाकर ऐसे क्यों कि कृष्णा का सिरदाद हो रहा है कृष्णा तो का सिरदार्द कभी भी नहीं होता परंतु मनुष्य जैसे लीला करते जैसे उनका सिरदार्द होते हैं, तो ऐसे कहो और सभी भक्तों को बताए कि तो एक मात्र चिकित्सा है भक्तों के चरणराज राज्य कृष्ण के सिर पर डावना और ऐसे भक्तों के चरणराज मंगल तो नारद मुनि बहुत भक्तों के पास जाकर बे बत सब बताए और सब भक्त राजी नहीं थे नहीं नहीं हम भगवान के चरण के राज हमारे से पर हम रखेंगे इस प्रकार हम भगवान का आशीर्वाद में लेंगे यदि हम हम असंभव है यदि हम हमारे चरण के राज भगवान की से पर रखेंगे वो बड़ा अपराध हो जाएगा और उससे हमें जाना पड़ेगा बड़ा अपराध होते उससे भक्ति नष्ट हो जाए तो इस प्रकार नारद मुनि कहीं कहीं भक्तों के पास जाकर ये सब बताए और सभी भक्तों से एक ही उत्तर मिले तो गोपियों के पास जाकर बताया कि कृष्ण का सिर दर्द है इसलिए मैं आ रहा हूं आ, आपके श्री चरणों से रज के लिए क्योंकि वो एक ही चिकित्सा का उपाय है भक्तों के चरण कृष्ण के सिर पर डालना तो बिना <coughs> संकोच से सब गोपियां तो ले लो ले लो जितने भी धन्य चाहते ले लो और नारद नारदमुनी आश्चर्य लग रहे थे तो तो नहीं जानते हो कि ये बड़ा अपराध होते उससे नारद जानक पड़ेगा और ठीक है हम नारक जान भगवान कृष्ण जैसे ही संतुष्ट होंगे जैसे प्रसन्न होंगे, जैसे स्वस्थ होंगे वो हमारी एकमात्र इच्छा है तो इस प्रकार नारद मुनि समझ ले कि श्रेष्ठ भक्तों गोपियों हैं क्योंकि उनके हृदय में एक ही इच्छा है सब कुछ जो भी करते कृष्ण के साथ नाचते हैं कृष्ण से जगरा भी करते हैं कृष्ण के लिए रसोई करते हैं तो अलग अलग ढंग से वे प्रयास करते हैं कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे तो इस प्रकार वे निष्काम है तो राधा रानी भी इस प्रकार कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण मुझको प्रेम से आलिंगन करेंगे अथवा यदि कृष्ण मुझको उपेक्षा करेंगे और यदि भगवान कृष्ण इनके चरण के नीचे आ, क्या बोल रहे दलित करेंगे हम्म उछाल उछाल करेंगे तो जो भी वे करेंगे यदि वे मुझको ग्रहण करेंगे या आक्रहण करेंगे वे सदैव मेरे प्राण के नाथ है कोई दूसरे नहीं है तो ये निष्काम भाव है निष्काम भक्ति <coughs> साधारण भौतिक काम हमारे परम शत्रु है काम एष क्रोध एष व्रजोगुण समद्भव महाशन महापापा विद्य न भगवद गीता में, में श्री कृष्ण कहते हैं वो काम जिससे क्रोध काम क्रोध लोभ लो मह, ये सब हृदय के दूषण के श्रोत है काम भौतिक काम आमी आमा अहम मैथी अहम ममा मैं मेरा आईसी बोती मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं ऐसा करना। कमना परंतु भक्तों की कामना पृथक है उनकी कामना है हे कृष्णाथ है किला चेष्टा सब कुछ जो वे कहते तो केवल श्री कृष्ण का सुख का हेतु से करते हैं तो इसलिए भक्तों शांत हैं तो वास्तव में भक्तों के बल शांत नहीं है वे बहुत उल्लासित रहते परंतु इस श्लोक में शांत शाबदाता है क्योंकि भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शौकल सब ही आशांत है तुलना है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी तो सुखी नहीं हो सकते अशम था शखु था सुखम गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अशांत है तो कैसे सुखी हो सकते संभव नहीं है जैसे यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करेंगे जो जो भी आप करना चाहते उस व्यवस्था में खोडंगा जो भी करना चाहते तो so, तो so, मन नहीं सोचो क्या क्या चीज अच्छा लगते हैं और मैं ही व्यवस्था करूंगा तो so, जलेबी समोसा पकौड़ी पूरी सब में ओ अच्छा ओ मुझको खेलेंगे हाँ लेकिन उसके बाद वो बंदूक लाके चुम को शूट करूंगा तो उस सुख है न अच्छे अच्छे चीज खाने उस, उससे सुख होते हैं न तो यदि एक व्यक्ति हमको दे बॉर्डर फ्लाइट जिसमें आपके सब प्रिय चीजें और आ, आपके पास रहते है हाथ में ही बंद होके तो खाने के बाद तुमको शूट करूँगा तो हम संतुष्ट हम शांत शांत रहेंगे नहीं तो इस प्रकार भौतिक सुख के साथ अशांति रहते हैं जो नहीं मिलते उस सब चीज जो वे चाहते हैं सुखी होने के लिए तो अशांत है क्योंकि हृदय में बहुत आकांक्षा रहती है और जो मिल गए सब कुछ तो वे भी अशांत है क्योंकि डरते हैं कि अभी मेरा पास करो करो पैसा है तो शायद कोई दूसरे मुझसे चोरी करके ले जाएंगे या, या, रिलायंस है पास महीने और अम्बा कौन सा अंबानी उसका मालिक मुकेश मुकेश भाई अंबानी तो सबसे बड़ा नहीं भारत में सबसे बड़ा अमेर तू तो शांत थे क्या नहीं तो आम व्यक्ति से बहुत व्यस्त रहते है और बहुत चिंतित रहते कितना फैक्ट्री कितने व्यापार बनाना है और कंपटीशन भी है कंपटीशन कौन है छोटे भाई ऐसा ऐसा ऐसा ओ छोटे भाई ऐसा ऐसा वाला एनीवे कम अनिल अनिल अंबानी और एक और बात भी है कि जितने भी पैसा हो धन संपत्ति हो आपके पास तो मन में शांति नहीं होगी क्योंकि सब जानते हैं कि एक दिन आएगा जिसमें आप मार जाएंगे मृत्यु सर्वहराष्ट चाह भगवत गीता महेश्ण कहते हैं कि मृत्यु के रूप में मैं सब लोग सही सब कुछ हरण करता ले जाता हूँ तो अगर कोई कहते है तो मेरा खुद का प्रयास है मैं करोड़ करोड़ रुपया का बिजनेस एम्पायर बनाया हूं तो मुझ मेरा पास कम से कम एक करोड़ रुपया रहता नहीं नहीं तो एक पैसा भी नहीं <laughs> साथ में क्या न्या है मृत्यु के बाद क्या चलते है चलते कारमाफाल और सामान्यत जो बड़े बड़े आमिर है तो कैसे इतना ज्यादा पैसा मिलता है तो दूसरों को शोषण करने से झूठ बोलने से ब्लैक ऐसे बिजनेस करने से घूस खिलाना से तो इसलिए बड़े लोग थे तो बड़े बड़े आसान थे और इसलिए कुछ लोग इस बौतिक संसार की परिस्थिति देख के विचार करके संकल्प करते कि मैं उदासीन होऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा बौधिक संसार में मैं साधु बन जाऊंगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए <clears throat> तो ऐसे व्यक्ति भी अशांत है क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक मन में बहुत कामनाएं रहते मन पृथकते रहते और मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो भी नहीं है आशांत भी नहीं है तो उलीन हो जाना के बाद उसकी व्यक्तित्व तो नाश्त हो जाता है जो मुक्ति काम है जब तक मुक्ति काम है अशांत रहते है। और सिद्धि कामे में बड़ा योगी बनजा वो कुंभ मेला में हम देखते योग योगयां। तो किसी योगयांग की जठा दो मीटर लंबा है और दूसरा ओ ऐसे देखा कितना लंबा फिर दूसरा योगी आता है उसकी जटा तीन मीटर लंबा है और दो मीटर जठा वाला तो ऐसे हताशा होता आ, कौन सबसे बड़ा योगी है सिद्धि खामी कुछ चाहते मैं देखूंगा तो वो कहानी है शायद आप सब जानते होंगे कि ये पूर्व का, का कहानी है आज का भारत में सब नदी पर और छोटे नाला के ऊपर भी ब्रिज है तो फोर का में ऐसा नहीं था किसी नदी का पार करने के लिए तो नौ से जाना चाहता तो एक युवक एक दिन एक गांव में रहता था और एक दिन तो आया वो कोई उसको नहीं देखा और 20 साल के बाद वापस आया वो लंबा दाढ़ी वाला था लंबा जाटा वाला था और बोला कि मैं योगी के पास गया था हिमालय में और योगाभ्यास किया था तो सब गांव वाले उसको बहुत आदर किया ओ हमारे गांव वाला बड़ा योगी बन गया तो हमको देखा कुछ चमत्कार क्या मिली योग सिद्धि क्या मिल तो <coughs> वो योगी क्षमक तो हाथ के नदी का फाकि और सब गांव वाले तो अच्छा अच्छा हो गया और एक आदमी बोले कि बीस साल तो, तो बीस साल से कठोर से तो फस्य तो किया Uh, और क्या मेला वो जो हम दो पैसे से एक आना से कर सकते नदी का पा कहते हटके और हम एक आना का किराया से नो सही जाते तो क्या लाभ हो उससे तो कृष्ण भक्त निष्का शांत है क्यों शांत है क्योंकि जानते हैं कि मेरा रक्षक है कृष्ण रक्षिष्य विश्वास हो गुप्त वर्णन तथा जानते है कि कृष्णा हमको रक्षा करेंगे उनकी कोई स्वर्थ की इच्छा नहीं है जीवाने मौ गाते जीबोने मौरानय गति आर नाहि राधा कृष्ण प्राण मो hmm. तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत से एक श्लोक संस्कृत करते हैं मुक्ता नमी सिद्धान नारायण परायण सुदुर्भ प्रशांत आत्मा खोटी शोटी स्वापी महामुन तो इसके पहले चेचाने महाप्रभु ने कहा कि मुक्त आत्मा इस भौतिक संसार में मुक्त आत्मा बहुत बहुत कम है सब बद्ध जीव सब बद्ध जीव है सिद्ध मुक्त महात्मा बहुत कम होते हैं परंतु मुक्त आत्मा से नारायणा पारायण स्थिति ऊपर है नारायण पारायण इसका अर्थ है जो नारायण के चरण पर आसक्त मुक्ति कामी जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान तपस्या करते है। वे हैं वे चढ़ते हैं सभी प्रकार की आकांक्ष से मुक्त हो और नारायणा फरायण शब्द का अर्थ है जो बहुत आकांक्षा कहते हैं नारायण की सेवा करना परंतु नारायणअपरायण अर्थात कृष्ण के भक्त की स्थिति मुक्त जन से ऊपर है बहुत बहुत लाभ है ऐसे कृष्ण भक्त और प्रशांत आत्मा है हरे कृष्ण आप लोगों को इतनी बार विधि करना चाहिए कि तो अपना मोबाइल फोन अभी भी है वरना आपको फोन सुद प्रशांत तो मुक्त जन शांत होते प्रशांत पूरी तरह शांत है कृष्णा के शुद्ध भक्त और कृष्णा के भक्तों की स्थिति कोठी कोठी करो करोर महा मुनि के स्तर के ऊपर है तो शुद्ध भक्तों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ परंतु एक खनिष्ठ भक्त की स्थिति मोक्षाकांक्षी ज्ञानी या योगी की स्थिति से ऊपर है घनिष्ठ भक्त जो अच्छी सिद्धांत नहीं जानते जो भक्ति करते हैं और साथ साथ भुक्तिका कामी है भौतिक में विश करना चाहते हैं तो जो आ, हरे कृष्ण आनंद के साथ कृष्ण का नाम कहते हैं वो भक्त है और ऐसे व्यक्ति की स्थिति मुक्त निर्विशेषवादी की स्थिति से ऊपर है जो भगवान कृष्ण का विशेष आदर नहीं करते हैं जो भगवान के समान होने चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भक्ति से बहुत दूर है तो साधु होते हुए भी शास्त्र ज्ञानी पंडित होते हुए भी आ, बहुत पुण्यशाली लोगों से पूजित होते हुए भी ऐसा व्यक्ति एक नया घनिष्ठ भक्त से नीचे तो इस प्रकार सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु देते ये वास्तव भक्ति सिद्धांत भक्ति सिद्धांत आरस बून ले प्रभुर छेत ना उलास। भक्ति सिद्धांत सिद्धांत क्या है शास्त्र शास्त्र बहुत है और मुनि भी बहुत में और ना शब ऋष यश मथंग भिन्नम मुनि शब्द का अर्थ क्या है जिसका सिद्धांत अन्य मुनियों से अलग है वो मुनि है <laughs> यदि वो स्वयं उसकी मुस्टिक नया सिद्धंत बना सकते मुस्टिक्षा <laughs> तो वो मुनि बोलते। है और सब मुनि अलग अलग मद से अलग अलग साधन से साधु होते हैं नासब विषय यस्य मथंग भिन्नम तो सिद्धांत वास्तविक सिद्धांत क्या है सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है हम सब कृष्ण के भक्त हैं इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करने चाहिए केवल कृष्ण का सुख का हेतु से तो ये सिद्धांत चैचन्य महाप्रभु पिछड़ किए हैं और बहुत ऐसे पंडित है जो शास्त्रज्ञानी है श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन देते हैं परंतु उनका सिद्धांत भक्ति सिद्धन नहीं ऐसा है कुछ मायावादी जो भक्ति की प्रशंसा कहते हैं कहते हैं कि भक्ति एक ही उपाय है इस काल युग में सलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करने से और ऐसे कहते हैं कि गोपियों भक्ति करने से तो भगवान श्री कृष्ण की एकात्म आत्मा मिलते एकात्मा मतलब कृष्ण और वे जो आत्मा है और कृष्ण जो तो सब एक हो गया है और कहते उदाहरण देते हैं कि रासलीला में जब कृष्ण चले गए अप्रकट हुए तो गोपियां तीव्र भक्ति भाव से कृष्ण लीला अभिनय है और उस समय वे जयसे ही कृष्ण थे परंतु उसके बाद क्या हुए तो वे आ गोपी थी वो तो कृष्ण तो नहीं बन गए तो इस प्रकार मायावादियों उल्ट सिद्धंत देते हैं श्रीमद् भागवत पर भी श्रीमद भागवत श्रेष्ठ प्रमाण है प्रमाण ममलम पुराण ममलम परंतु वो पुराण गुह्य है केवल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से यथार्थ भक्ति सिद्धंत श्रीमद् भागवत का भक्ति सिद्धंत हम मिलते हैं तो इसलिए शिल प्रभुपात उनका विशाल प्रकोप श्रीमद् भागवत का पूरा संस्कृत से अंग्रेजी और लगभग हर एक श्लोक पर देना तो ये विशाल uh, uh, प्रकोप करने के पहले उन्होंने चैतन्य महापुरुष की जीवनी और शिक्षा संक्षिप्त रूप में लिखी uh. क्योंकि श्रीमद भागवत समझना चाहे समझना संभव है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के द्वारा एक बार पूरी धाम में चैतन्य महाप्रभु का वहां निवास करना का समय एक कवि बंगाल से आया उन्होंने एक नाटक लिखी चेचान्य महाप्रभु और जागरनाथ के बारे में परंतु विद्वान होते हुए भी वो वोखावी का उल्ट सिद्धांत से नाटक में ऐसा धारणा प्रदान किया कि जगनास और जागर जागरनाथ जिनके जिन, जिन, जिन, रूप है जागरनाथ जगन्नाथ जो हम हमारे अंकों से देखते है वो रूप जगन्नाथ और जगन्नाथ का आत्मा भिन्न है तो इस प्रकार माया भक्ति का नाम से मायावाद प्रचार किया है वो अज्ञात था वास्तविक भक्ति सिद्धांत क्या है आ, आ, देही दे, देह दे विभाग यम नैश्वर है विद्य थे क्वित शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का देह और वे भगवान देही तो एक ही है कोई विभाजन नहीं है जैसे इस भौतिक संसार में देहा और देही है देही देह है देह के अंदर और जो भगवान नहीं वैसे नहीं है, है। भगवान का सचिद आनंद विग्रह है अजन्म अजो भी सन भगवान कृष्ण अज है अर्थात जन्म नहीं लेते साधारण बद्ध जीव जैसे आ। पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार इनका शरीर अभ्य आत्मा है अर्थात इस भौतिक संसार में सब का शरीर है वो शरीर तो शर्ड विका से योग्य है षर्ड विका का मतलब जानना लेते हैं बड़ा होते हैं कुछ समय रहते हैं आ और उससे और भी शरीरों की उत्पत्ति होते हैं ये धीरे धीरे ह्रास होते हैं और अंत में विनाश मृत्यु परंतु भगवान का शरीर वैसे से नहीं है सच्चिदानंदमाय शरीर है तो यही सब भक्ति सिद्धांत हमें शास्त्र श्रीमद् भागवत जो अकेला श्रुति सारा शास्त्र से समझना चाहिए विशेष का चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से और वो कवि जो बंगाल से आया था उसको स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न रूप अपरूप दामोदर उपदेष जाओ भगवत फड़ो वैष्णव स्थान एकांत शरण करो चैतन्य चरण तो यही उपाय है शास्त्र समझने के लिए भक्ति सिद्धांत समझने के लिए तो हमें शास्त्र वैष्णवों से सीखना पड़ेगा और एकांत आश्रय लेना है चैतन्य महाप्रभु के चरण में तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यस दैव फरा भक्त यथा दैव तथा गुरव थे अर्थ प्रकाशम से महात्मा यदि हम पूरी श्रद्धा व्यक्त है गुरु गुरु और वैष्णव में और भगवान में आ, तो इस प्रकार यदि हम भक्ति करेंगे तो समस्त शास्त्र शास्त्रों के गुह्य सिद्धांत हमारे हृदय में प्रकट होगा तो इस अध्याय में रूप शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आ, बहुत भक्ति शिक्षा प्रदान कहते हैं और रूप स्वामी के द्वारा आ, हम आज तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा मिलती है शिलो प्रभा के द्वारा मैं खाली एक दोन कहते चैतन्य चार अमृत से और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों के साथ का भी है इस चैतन्य चरित अमृत संस्करण में तो इसलिए आपका स्वयं का परम कल्याण के लिए आपको इस श्री चैतन्य चरितमृत का पूरा पाठ करना चाहिए उसके पहले भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत तो ये सब भक्ति शास्त्र शिल प्रत का मुख्य प्रदान है जिससे माया मोहित जीव अर्थात हम सभी हम अध्यात्म दीप श्रीमद् भागवत जो अध्यात्म दीप से भगवत विज्ञान में लेगे और हम माया का अंधकार से बच जाएंगे हरे कृष्ण तो अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछे जरूर है सब बाकी चलाएगा एकांत आश्रय खड़ो चैतन्य शरण है समाज में बहुत सारे लोग है वाले तो क्या जिनका अभी सिर्फ अभी नहीं है ये भौतिक जगत का इतिहास है अलग अलग मत चलते प्रतिद्वंदित होते हैं लड़ाई होते हैं और शांति नहीं होती है तो आपका प्रश्न क्या है इस अलग लोगों का मुनि के में नहीं आते? मु मुनि बोला का तीज़ी तीज़ी आपने तो का दगा दगा। तो ये लोग हैं हम बोल सकते okay. क्या आपका प्रश्न क्या है वो क्या मुनि है क्या हमारे huh? से वो मुनि शब्द आजकल इतना प्रचलित नहीं है साधु बोलते हैं नहीं हम मुनि बोल सकते हैं ये लोग तो तो आज का सिद्धांत सिद्धांत शब्द भी लोग नहीं जानते <laughs> <नहीं। laughs> जैसे है आ, बड़े बड़े योगी साधु है नहीं जैसे वो राम क्या नाम है राम रामदेव रामदेव सिद्धांत क्या है कोई सिद्धांत बोलते श्री श्री सिद्धांत क्या है एक बार लंदन में था एक गुजराती फैमिली का घर में और टीवी पर रामदेव का प्रोग्राम आया था और एक दो सेकंड देखो वो बोले तो किसी को नफरत मत करो तो ठीक है वो ऐसे ही कहना अच्छा है तो नफरत करो तो उससे अच्छा है लेकिन वो अध्यात्मिक तो नहीं है हम कौन है कहाँ से आया है क्यों हम जन्म मृत्यु जो आदि मिलते भगवान कौन है हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ और खाली ऐसे कहनने से किसी को नफरत मत करो। तो ऐसे कहने से तो परस्पर द्वेष बंद हो जाएगा क्या तू द्वेष होते क्यों आ, क्योंकि हम भक्ति सिंह नहीं जानते। चलते मैं थी से हम इस संसार में रहते हैं ये चीज यही मेरा है तुम्हारा नहीं हमारी कश्मीर है तुम्हारी नहीं नाही ऐसे नफरत तो। होते तो क्या उपाय है जिससे वो काम करो लो जो रिदाय में है वो कैसे निकालना तो शुद्ध शुद्धिकरण होने चाहिए अनादि काल से असंख्य जन्मों से उद्वेश भाव जो सबके हृदय में है तो खाली कहने से, तो नफरत किसी को नफरत मत करो, तो ऐसे कहने से तो कैसे शुद्धिकरण होगा न, एक उपाय होने चाहिए और वो उपाय है हरिनाम चैतण मार मार्जनम ये व्यवहार एक उपाय है तो अच्छा है कि साधु लोग ऐसे कहते हैं परंतु हम क्यों किसी को द्वेष करते हैं कहते तो पहले समझना चाहिए तो द्वेष जो सबके हृदय में है कैसे ही नहीं खाऊ ना तो आ, पहले समझना चाहिए जैसे डॉक्टर अगर डॉक्टर के पास किसी बीमार फैशन के पास जाते है और कहते हैं तो बीमार मत हो तो उससे क्या फायदा होगा तो उसको सब डॉक्टर वो नहीं जानता है, तो मैं, मैं बीमार हूं मैं क्या करूं तो बीमार मत हो तो डॉक्टर को बुलाना है या हम डॉक्टर के पास जाना क्योंकि डॉक्टर का विशेष जानकारी है तो कैसे बीमार हो और क्या इलाज हो और उसके अनुसार यथा योग्य दवा देते हैं और कहते हैं कि तीन दिन विश्राम करना टीवी नहीं देखना डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते फिर भी ऑपरेशन थे पैसा नहीं देगा ऐसे तीन दिन में शराब नहीं फे ऐसे बोल सब ऑपरेशन जाति कहे तो तुम अच्छा डॉक्टर नहीं हो दूसरे डॉक्टर को बोला लो जो ऐसा शराब ना ही आदेश आदर्श नहीं देता तो ऐसा है ये सब गुरु स्वामी नहीं कहते, अगर कहते है आगा कहते हैं कि मछली अंडा वो सब नहीं खाना और इंद्रिय सुख के लिए प्रयास मत करो तो ये, ये कैसे से साधन ऐसे साधु है जो आ, नफरत नकारात्मक करो कहते और हमको विशेष आदेश नहीं देते तो सामान्य उपदेश है किसी को किसी से नफरत मत तो सामान्य उपदेश कोई एक्चुअल एग्जैक्ट आदेश नहीं है तो ऐसा ही कोई किसी का सिद्धांत नहीं है आजकल सिद्धांत का, का शब्द भी लोग नहीं जानते लगता है लगते ऐसे कई साल के पहले दक्षिण गुजरात क्या है? वो लालसाट में ऐसा पब्लिक प्रोग्राम था और उसमें में कही बा सत्य गुण रजोगुण के वो शब्द बताया और बाद में प्रवचन के बाद चैतन्य महाप्रभु मुझको बताया कि लोग तो नहीं जानते सत्य गुर सुन तो मैं भारत में का आदेश के अनुसार भारत तो ये सब भारत के उपमहाद्वीप में में लगभग प्राई चालीस साल से प्रयास करता हूँ भक्ति प्रचार करने तो जब आया था उस समय किसी से सत्यगुण राजुण थमोगुण शब्दों बोलने से तो कम से कम लोग जानते थे ये शब्दों का अर्थ क्या है तो आज का हम कहेंगे आ, किसी क्रिकेट स्टार का बैटिंग एवरेज जो सब जानते और सत्यगुण क्या है थमगुण क्या है अगर आप नहीं अगर आप नहीं सुन यही सभी शब्दों तो आप ही अभी भगवदगी यथारूप उस बुक टेबल से ले लो और पढ़ो गर्व से कहो हम हिंदू है शरम से कहना चाहिए ह हिंदू का मतलब क्या है जो मुसलमानों को नफरत करते है और कोई दूसरा अर्थ नहीं है निया? तो इसलिए आधुनिक गुरुजन तो कुछ नहीं बोलते ऐसा सिद्धांत कभी कभी कुछ शास्त्र कहते हैं जैसे वे सही है कुछ Impression, इम्प्रेशन ऐसे कुछ दिखा न करू लेकिन शास्त्र में आज बहुत उपदेश है जिससे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए उस पालन करना चाहिए तस्मात्म प्रमाण अंतर कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्मा शास्त्र विधान हो कि हमें शास्त्र के अनुसार ज्ञान शास्त्र विधान हमें समझना चाहिए शास्त्र में वो सब विधान क्या है हमें क्या कार्य अकार्य हमें क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए ये सब शास्त्र सही ही समझना चाहिए वो कैसे हम समझ लेंगे सब लोग तो बड़े पंडित नहीं है तो गुरुजन हमको सिखवाएंगे सिखेंगे यदि तो ये सब गुरु हमको नहीं से कहते तो हम जमता क्या आशा है इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है वास्तविक शास्त्र ज्ञान के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करना कीर्तन भी करना है नाचने भी है प्रसाद वितरण भी है व्रथ यात्रा और अनेक महोत्सव भी आयोजित होते हैं परंतु इस कृष्ण भावनामृत संग की विशेषता है की सब कुछ जो हम कहते हैं हम शास्त्र के अनुसार कहते हैं और हम शास्त्र सही प्रचार करते हैं और कुछ नहीं हरे कृष्णा हाँ बताए और कहा, कहा से भक्तों आया हैं बाला विद्यानगर से सूरत से पोरबंदर कंबड़िया, वो राजा गोपीनाथ का गांव और कहा, कहा से राजकोट से कोई आए प्रसाद ले रहा है अभी भरुच अंकलेश्वर और कडोदरा से बिलास प्रभु आए हैं हरेक घर हकुर मुंड कितने बार कुकुरु से आए सब जानते हैं नहीं बॉम्बे, दिल्ली हैदराबाद बेंगलोर खोक मंदिर सब जानते <निये। laughs> जेल में जनते जला, आईसर जला है सब जानते हैं ठीक है आप, आप, आप, आप, आप।